श्री श्री राम कृष्ण श्रीरामकृष्णकथामृत श्री श्रीरामकृष्णकथाते उल्लिखिता जान पचय बिहारी विहारि मुखोपाध्याय श्रीरामक वीरभूम से आदिवासी वृत्न्वेषणा कलिकता आयाता दिष्ट देवेन्द्रनाथ मजुमदार सानिध्यम स आश्रय लेभे परिवर्तने काले सा नाथेन सह श्रीरामकृष्णसकाशं गतवा तशीषं प्राप्त श्यामुकुरभवनेिहारी कालीपूजा दिवस स्तवँ गानं चकोत् बिहारी लाभादुी भादुड़ी वैद्य प्रवीण होम्योपैपैथी चिकित्सक गृह कर्णय यालिस्ट्रीट स्थित श्याुक्कुर्भवने श्री प्रभो चिकित अस् श्री प्रभो कथापन से भावसर्शन से सौभाग्यम ले वैद्य महोदय से जामाता वैद्य प्रतापचंद्रमजुमदारी प्रभोचिकित श्याुकुर्भवनम आगतवा बेचारा आचार्य बेचारामचट्टोपाध्याय आदिब्राह्म्य जन्मकलिका सीपे बेहालास्कृतपंडित हा। हावड़ायांक विद्यालय सेवर्तनी हा। काले ब्राह्मक का त्र्यशीतुतराष्टादतमे ख्रृष्टवर्षे एप्रिलसें अहनी वेणीमाधवपाल सिंथीस्थि उद्यान ब्रह्मोत्सव श्रीरामकृष्ण साक्षात्तवा तथा तगवत्स्रवणन आनंद अभवीमाधवपाल ब्रह्म सजातर्गत वणिकता उपकंडे तस्य स्थितया उद्यानवाटिकयां शरतकाल तथा वसतकाल ब्राह्म उत्सव स्म श्रीरामकृष्ण असकृ उत्तम आगत्य, आगत ब्राह्म्य आनंद दद दक्षिणेशरम सह अतरा अतरा गांश्वरीयंगाद अशुणोत श्री श्री प्रभु तस् उत्सव तथा भक्त सेवा अर्थ सदुपयोग संलक्ष्य प्रशंसा कुरते स्म बेनोयाी कर्तन गायक श्रीरामकृष्णसपर्श स कचन कीर्तन गायक पंचाशुतराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे रथयात्रा दिवस श्रीरामकृष्ण से गृह भक् बलरासु तृहे बेनोयारी महोदय सेर्तन सोजन करतवा श्री प्रभु तत्सं उपस्थित वैकुंठ सन्यालः श्री प्रभु गृह भक्त श्री श्री राम कृष्ण लीला तथ्य समृद्ध से ग्रंथ से प्रणेता नदिया मंडलस्य से पुकुर ग्रामे जन्म पिता दीननाथ दीननाथस्याल अत्यल्प एव श्री राम कृष्ण सानिध्यं प्राप्त श्री प्रभु तो दीक्षा प्राप्ते अनतर इष्टिदीक्षा सन्जाता तर कतुदिवसेपया तनोवासना परिपूर्ण अभूत आजीवन स श्रीरामकृष्ण विवेकानंदर्शन निवीड़ोत्साही अमी च आसी स स्वामी विवेकनंद से सहयोगी असी श्रीरामकृष्णस तिरोधान स्याग सधसहाय अकोत्मीशन आय व्ययनक्षक बहु काल कर्म करो स्वामी कृपानंदना संनग्रहण सीयर कालम उत्तराखंडे भ्रमण तथा तपस्याकतवा वैकुंठस कलिकता माथाघसाप्ल निवासी ब्रह्मोभक् श्रीरामकृष्णागिण जयगोपाल से भ्रता त्र्यशीतुत्तरअाद शमे ख्रृष्टवर्षे दिसेमबरस श्री प्रभोदर्शन लृहस्थाश्रम प्रसंगे श्री प्रभु त प्रश्न से उत्तरतया अतिशयरम्योपदेश प्राद वैद्यनाथ उच्च न्यायालय से व्यवहारजीवी श्री प्रभो विशिष्टभक्त सुरे सुशंद्रि आत्मीय भक्त सुरेन्द्रनाथ से गृह श्रीरामकृष्णी प्रथम दर्शन तथा तेन सह बहुकाल भगवत विषयक आलोचना चक्रे वैद्यनाथन सह चर्चायाभु प्रीता अभूत वैष्णवचरण प्रख्या कीर्तनगायक बलराम वसु अधरलाल स इत्यादीनागिणा गेहे श्रीरामकृष्ण कतिचन वारा वैष्णवचर कंठत की शुतवा श्रीरामकृष्णस निर्देशन निर्देशेन प्रत्यम प्रत्यहं की कीर्तन शुणोती स्म वैष्णवचर मुख्य श्री प्रभो एक विशेषगान सेवणे महती रुचि आसीत। दुर्गा जप सदाचने में दुर्ग में श्रीदुर्गा विना करोस्तर वैष्णवचरण गान त्री प्रभो भावसम स्म तथा भावाभीष्टावस्थाया नृत्यम कौती स्म वैष्णवचरण श्रीरामकृष्णे विशेष भक्ति बिहर्ती स्म वैष्णवचरण गोस्वामी उत्सवानंदगीस पुत्र कर्ताभंप्रदक कलिता पंडित सामजे तस् ख्या सुविदाता सततमे पंचष्ट्युतरमें ख्रीष्टवर्षे पाणीहाटे चीपीटकमोत्सव श्री प्रभु प्रथमत कृतवान, तदा प्रभृतिषे उन्नता मतीहरती स्म तथा परिवर्तनी काले सर्वक्षत स श्री प्रभु ईश्वरावता श्री प्रभु भावसमध्याव वैष्णवचरण सेकंधे आरोह वैष्णवचरण उत्फु सन् श्रीरामकृष्णस वंदन श्री प्रवर्त वैष्णवचरण प्रा दक्षिण आग्छति स्म एक सी प्रभु काछीबागान तजमत तरह निमंत्रणत श्री प्रभु कलुटोला हरीसभा ग तथा कीर्तनेन करोन्मत्तया नृत्य कुरगौरांग आसनम आरूढ़ वृंदे परिचारिका प्रकृति नाम वृंद श्रीरामकृष्णो वृंदेती अभी दम सात सप्तषादत खिष्टवर्षत पंचाशीत अष्टादतर्षम यवदअष्ट वर्षम दीर्घकाशारदादेव्यागवती प्रभु श्रीरामकृष्णसाध्यम आगता राण्य राश्मेह गृह से प्रातना दासी काशी वृंदावनातीर्थदर्शन तथा साधु वैष्णवसेवादी ना सत्कर्म करती प्रायश सा दक्षिणेशर श्री श्री प्रभो दर्शनाथ आगछति स्म प्रथम जीवन तस्व उत्तम नासी परिवर्तने जीवने तत्वर्तन जातवान्स प्रभु श्रीरामकृष्ण सानिध्यम आगत कचन ब्राह्मो भक्त दक्षिणेशरे श्री प्रभोसमीपे तर गात आसी चतशी अठादशत ख्रीष्टवर्ष से मच्मास नवमें दिने दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्ण दर्शन विषय कथा उल्लिखि अस्त तद्दे श्री प्रभु तं प्रति आधुनिक तथा सनातन धर्म से यहाँ स्वल्पकाल अनतका व्याप्त चवद भगवान्स बाबाजी वर्धमान वर्धमंडल्स कालनाया प्रवीण तथा सिद्धो तस्य तस्ग शात स्वभाव तथा भगवत्ता आसन तर आध्यात्मक अलौकिशक्ति आसतया रात्रिंदिवशा तस् पद्दाघातेन अवशंजा श्रीरामकृष्णा कलुटोला हरसभां श्रीमद्भागवत पाठ शृण्व भावस्थायात्री चैतन्यसने उपेष्ट अभूत एक लोकपरंपरिया ज्ञाता भगवान दास बाबाजी तस् क्रुद्ध अभूत परिवर्तने कालेमकृष्ण यदा तश्रम वस्त्रृतसर्वांग सन् आगमन चक्रे तदा भगवान्स अभूतवा ये कशन तस्य तर समागत सगत बाबाजी महाराज सर्वदा जप आल्यार दृष्ट् श्री प्रभो भाग्नेक्ष यवस्था अनतरमी स कथम सर्वदा जप करोती उतरीतवा योकशिक्षाकृत सो श्री प्रभु भावस्थ तद्वचनस्य प्रभुभावस्थ तद्वचन प्रतिवाद्वा तस्पयती स्म अतः बाबाजी महाराज श्रीरामकृष्णस महत्व अवगं सीस्म यभुटोला हरिसभातनसोहणस योग्या